श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद बाबूराम के अधिक दिनों तक कलकत्ते से न लौटने पर ठाकुर व्यग्र हो जाते और उनके लिए भीषण गर्मी में भी कलकत्ता चले आते थे 1885 सौ चैत्र अप्रैल की कड़ी धूप में एक दिन बलराम मंदिर में आकर उन्होंने कहा मैंने कह दिया था कि तीन बजे आऊँगा इसीलिए आना पड़ा परंतु धूप बड़ी तेज है छोटे नरेंद्र और बाबूराम के लिए मैं आया बाबूराम के बारे में ठाकुर कहा करते थे यह नेकस्य। कसोटी पर कसा खरा यथार्थ या विशुद्ध कुलीन है इसकी हड्डियाँ तक शुद्ध है भावमुख में उन्होंने बाबूराम को देखा था देवी मूर्ति है गले में माला है सखिया साथ है कहा था उसने स्वप्न में कुछ पाया है वह शुद्ध सत्व है थोड़े से यत्न करने से ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी बात यह है कि मुझे देह रक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है वह अगर आकर रहे तो अच्छा है और एक दिन कहा था कल भावावस्था में एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा था इसीलिए बाबूराम को ले जाया करता हूँ सहृदय है भावावस्था में ठाकुर हर किसी का स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे उन्हें गिरते हुए देखकर अचानक यदि कोई संभाल ने जाता तो वे कष्ट का अनुभव करते थे। अतः उस समय उन्हें पकड़े रहने के लिए हमदर्द हमदर्दार्थ कुलीन बाबू राम को साथ साथ रहना पड़ता था ठाकुर यद्यपि अब अब्राह्मण के हाथ का अन्न ग्रहण नहीं कर पाते थे तथापि बाबू की पवित्रता के बारे में पूर्ण निशंक होने के कारण एक बार उन्होंने कहा था तू एक दिन मेरे लिए पकाना तेरे हाथ का खाऊंगा परंतु कार्यतः ऐसा संभव न हो सका स्नेह और विश्वास में कोई कमी न रखने के उपरांत भी ठाकुर किसी का भाव नष्ट करने के विरोधी थे इसीलिए एक बार उन्होंने अपने दुलारे बाबूराम के अनुरोध की भी उपेक्षा की दक्षिणेश्वर में आने वाले भक्तों को भाव समाधि होते देखकर एक दिन बाबूराम ने ठाकुर को पकड़ा मेरी भी भाव समाधि कर देनी होगी ठाकुर ने कितना कहा मेरी इच्छा से क्या होता है रे मां की इच्छा हुए बिना नहीं होता परंतु वे अपने हठ पर अड़े ही रहे आपको करना ही होगा अंततोगत्वा ठाकुर ने जगदम्बा के चरणों में निवेदन किया पर उत्तर मिला बाबूराम को भाव नहीं होगा ज्ञान होगा बाबूराम आदि को ठाकुर साधारण भक्त के रूप में नहीं देखते थे वे इन लोगों को अपने त्यागी संदेशवाहक और उत्तराधिकारी के रूप में गढ़ रहे थे इसीलिए वे उनके बारे में अत्यंत सावधान रहते थे एक दिन हाजरा महाशय बाबूराम आदि कुछ अल्पवयस्क युवकों को विविध उपदेश देते हुए समझा रहे थे श्री रामकृष्ण सिद्ध महापुरुष हैं उनसे सिद्धियाँ तथा अन्य शक्तियाँ मांगी जा सकती है या न करते हुए केवल अच्छी तरह खा पीकर उनके साथ सुखपूर्वक रहने से क्या लाभ ठाकुर निकट ही थे हाजरा की करतूत देखकर उन्होंने बाबू को निकट बुलाकर कहा बताओ तुम लोग क्या चाहते हो मेरे जो कुछ भी है सब तुम ही लोगों के लिए ही तो है मुझे जो भी अनुभूतियाँ आदि हुई है सब तुम्ही लोगों के लिए है भिखारी की तरह कंगलापन मत दिखाना वह मानव को मानव से अलग कर देता है बल्कि मेरे साथ अपना संबंध अच्छी तरह समझ लो और संपूर्ण धन के अधिकारी बनने का प्रयास करो। वस्तुतः अपनी अलौकिक दृष्टि की सहायता से देखकर ठाकुर बाबूराम को एक असाधारण जीवन तथा अचिंत भविष्य के लिए गठित कर रहे थे बाबूराम महाराज ने स्वयं ही कहा है वे गृहस्थों को एक प्रकार के तथा त्यागियों को दूसरे प्रकार के उपदेश दिया करते थे कमरे में जब कोई गृह भक्त नहीं रहता था तब दरवाजा बंद करके हम लोगों को त्याग वैराग्य के उपदेश दिया करते थे फिर बीच बीच में बाहर जाकर देख थे कि कहीं कोई संसारी व्यक्ति तो नहीं आटपका वे काम कांचन के दोषों की बातें दृष्टान्त देकर कहा करते थे ताकि वे बातें हमारे प्राणों में बिंध जाए और काम के प्रति हमें विरक्ति आ जाए और यह केवल उपदेश के रूप में ही हृदय में बिंध जाता हो ऐसी बात नहीं बल्कि जगदम्बा के निर्देशानुसार परिचालित ठाकुर का प्रत्येक आचरण उसी के अनुरूप आदर्श स्थापित करते हुए मन में विश्वास पैदा कर देता था कि उन उपदेशों के पीछे गुण अनुभूतियाँ तथा अनुपम जीवन विद्यमान है एक रात बाबूराम कमरे की फर्श पर चटाई बिछा सो रहे थे मध्यरात्रि को ठाकुर की पद सुनकर नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि वे अर्धबाह्य दशा में धोती को बगल में दबाए कमरे में चारों ओर घूम रहे हैं और थू करते हुए कह रहे हैं मत दे माँ मत दे माँ मानो उन्हें टोकरियां भर भर कर नाम यश देने को आई हैं और वे त्रस्त शिशु की भांति भयभीत होकर विनती के स्वर में कह रहे हैं मत दे माँ मत दे एक और दिन ठाकुर ने बाबूराम को कामने की माया से मुक्त रहने का उपदेश दिया था ठाकुर उस दिन बलराम मंदिर में थे शौच के बाद बाबूराम उनके हाथ पर जल डाल रहे थे उसी मकान के एक हिस्से में उस समय बालिका विद्यालय था बाबूराम जब उस कार्य में लगे थे तब एक बालिका अपना आँचल पकड़कर उसके छोर में बंधे चाबी के गुच्छे को खन, -खन ध्वनि के साथ धुमा रही थी बाबूराम का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए ठाकुर बोले देख स्त्रियां पुरुषों को ऐसे ही बांधकर खनखन घुमाया करती हैं तो क्या उनके हाथों में इसी प्रकार घूमना चाहता है